समता तो में है सम ना शब्द भाव क्या करेंगे करेंगे करेंगे तो तो तो तो होगा सामने सामने और और और समता तल इन तीनों शब्दों के एक ही अर्थ है तो समी लगाएंगे ऐसा मन सामने स्थितम जिनका मन समस्त में स्थित है कई ही ई सर्गा जीता सही कर्थ है उन लोगों ने कौन जिनका समता में स्थित है मतलब समत्व दर्शनियों ने ठीक नहीं दर्शनों ने हाँ या समदर्शनियों ने समर्शनियों ने ई कर्थ है जीवन भी कि जीवित तो अवस्था में ही सरगा जीता सर्गा कर्त किया भास्त में जन्म की जन्म को, को जीत लिया जन्म को सृष्टि को जीत लिया संसार को जीत लिया ऐसा भी अर्थ कर सकते है भाषा में क्या सी किया है जन्म उन्होंने अपने जन्म को जीत लिया जन्म को जीतने का मतलब है जन्म के अधीन नहीं रहना और जो जन्म के अधीन होता है वो बीच प्रकार के कर्म करता रहता है और जिसने जन्म को जीत लिया है वो जन्म के अधीन नहीं, नहीं सबसे ऊपर हो जाता है और जन्म को जीतने का यह भी एक मतलब है की उसको फिर आगे जन्म नहीं होता है ऐसा भी हो जाता है और आगे जन्म उसका नहीं होता है या ऐसा भी होता है जन्म को जीतने का तो जिनका मन समत्व में स्थित है कई तो उन समृद्धियों ने कर्थ है जीवित अवस्था में जीत लिया लगाएंगे वास्तव में अर्थ क्या है जीवित भी मतलब तो जीवित अवस्था में ही अच्छा अथवा ऐसा भी कर सकते हैं हाँ ई एव है ना जीवित अवस्था में ही यही अर्थ हो गया नहीं तो ऐसा कर सकते इस संसार में जीवित अवस्था क्या कर सकते हूँ? इस संसार में जीवित अवस्था में ही ऐसा भी कर सकते है सही से लेना है समर्शी भी समर्शी उन समर्शियों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया सही करते है समी पंडित ही समर्शी पंडितों ने जीता कर से बसीकृता सर्गा कर जन्म किया जन्म को बस निकल लिया मतलब इस जन्म को बस में कर लिया जन्म को बस में कर लिया मतलब यह जन्म उनके अधीन हो गया यह जन्म उनके वह जन्म के अधीन नहीं है बल्कि जन्म उनके तो जन्म उनके अधीन है तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे वो आत्मा अनुसंधान करना चाहेंगे तो आत्मा अनुसंधान करेंगे है ना वीट में जीत निषिद्ध कर्म जन्म के अधीन हो गए नहीं करेंगे ऐसा मतलब है चलिए उन्होंने जन्म को बस में कर लिया ऐसा साम्य यहाँ साम्य अर्थ किया है सम्भावे सम्भावे लिखा है ना हाँ संभव सर्व अवसर भूतेश ब्रह्मव्य यह सामने का अर्थ है कि सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप संभव में सामने का अर्थ संभव है संभाव कैसा संभव कि सभी भूतों में या सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप सम्भव में स्थित है मतलब सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म स्थित सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म में तो एक ब्रह्म में स्थित होना ही क्या है कि संभव में स्थित होना एक ब्रह्म में स्थित होना ही क्या है संभव में स्थित होना है की सभी प्राणियों में विद्यमान कौन एक ब्रह्म में सभी प्राणियों में विद्यमान कौन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप स्त भाव में स्थित है स्थित इस इस है इसका अर्थ है निश्चली निश्चल हो गया है अचल हो गया है कि जिनका मन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप स्तंभ में अचल हो गया है जिनका मन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म में अचल हो गया है ब्रह्म का ही नाम यहाँ है, समता है, अचल हो गया है लग गया, तो यहाँ पर मन कर अंताकरणम जिनका अंताकरण सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म में अचल हो गया है निश्चल हो गया है सही उन समर्शी पंडितों ने जीवित में ही जन्म को भत्मी कर दिया जीवित में ही जन्म को बस में कर दिया जीवित तो अवस्था में जन्म को बस में कर लिया तो ये बढ़िया है अर्थ कि मतलब आगे जन्म उनका ये मतलब है अब देखेंगे निर्दोषम लोग देखेंगे उनके ब्रह्म निर्दोषम समम क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है क्यूँकी ब्रह्म कैसा है दोष रहित थे और सम है सम किसको कहा गया है यहाँ पर ब्रह्म को ब्रह्म को सम कहा गया है ना इसलिए समता में स्थित होने का मतलब है एक ब्रह्म में स्थित होना एक ब्रह्म में स्थित होना तो जिनका मन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म में स्थित है या एक ब्रह्म रूप समता में स्थित है उन समर्शी पंडितों ने जीवित अवस्था में ही जन्म को जीत लिया या जीवन काल में ही उन्होंने जन्म को जीत लिया क्योंकि क्योंकि एक कारण हेतु है हेतु कैसा मन जिनका मन समता में स्थित है जिनका मन और उन्होंने किसको जीत लिया जिनका मन समता में स्थित है या ब्रह्म रूप समता में स्थित है उन्होंने किसको जीत लिया सर्व को जीत लिया जन्म को जीत लिया सर्व को क्यों जीत लिया तो कैसे है क्यूँकी ब्रह्म क्यूँकी दोष रहित ब्रह्म सम है सम कौन है ब्रह्म क्यूँकी दोष रहित ब्रह्म सम है तो कहने का मतलब है कि समता में स्थित होने का मतलब है ब्रह्म स्थित होना और ब्रह्म स्थित होने के कारण उन्होंने जीत लिया क्यों जीत लिया ब्रह्म में स्थित होने के कारण या ऐसा देख ये जैसा आपको सुविधा लगाना है कई सर्गा जीता समी पंडितों ने जीवन काल में ही सर्ग को जीत लिया कौन से समदरसी पंडित हैं जिनका मन ब्रह्म रूप जिन जिन प्राणियों का मन जिनका मन सभी प्राण, जिनका मन सभी प्राणियों में विद्यमान एक ब्रह्म रूप समता में स्थित है उन समृद्धि बंधुओं ने जीवित अवस्था में ही स्वर्ग को जीत लिया hmm. तो समता में स्थित होने से जो है स्वर्ग को क्यों जीत लिया बताते क्यों सम। सम तो बताते हैं क्योंकि दो सहित ब्रह्म सम है सम कौन है ब्रह्म तो समता में स्थित होने का मतलब क्या है ब्रह्म स्थित होना तो ब्रह्म स्थित होने के कारण उन्होंने जीत लिया ऐसा बताना चाहते है लग जाएगा क्योंकि दो रहित ब्रह्म सम है से उस कारण से ब्रह्मी स्थित अच्छा, वे ब्रह्म में सम्है, इसलिये सम्है, इसलिये सम्है, स्थित है क्योंकि दो रहित ब्रह्म सम है इसलिए समय इसलिए समता में स्थित मनुष्य ब्रह्म स्थित है समता में स्थित व्यक्ति किसने स्थित है ब्रह्म स्थित रह जाएगा तो तस्मात का अर्थ हो जाएगा दो रहित ब्रह्म को सम होने के कारण दोष रहित ब्रह्म को सम होने के कारण समता में स्थित व्यक्ति ब्रह्म में स्थित लग गया लग गया तस्मात ब्राह्मण स्थित भाष के सारे चलेंगे निर्दोषम निर्दोषम ध्यान देंगे ये आया था विद्या संपन्न ब्राह्मण में गो में हस्ती में कुत्ते में और चांडाल में पंडिते समुष्टि करने वाले होते हैं अथवा इनमें समुष्टि करने वाले कौन होते हैं पंडित होते हैं समृष्टि करने वाले मतलब सभी में एक अभिकारी ब्रह्म को देखने के स्वभाव वाले सभी में एक अभिकारी ब्रह्म को देखने के स्वभाव तो वाले यहाँ समम कर्त भाष् में क्या किया था अठारवे श्लोक में एकम अभिक्रियम ब्रम ये किया था ना समम कर्त क्या था हाँ एक, एक अभिकारी ब्रह्म को देखने के स्वभाव तो वाले पंडित होते हैं यहाँ पर गौतम श्रुति को लेकर शंका की गई है कि जो श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी विषम पूजा करने से दोष होता है और जो अश्रेष्ठ लोग हैं उनकी सम पूजा करने से दोष होता है ये आया था ना तो फिर यहाँ पर ये अठारवे श्लोक में तो क्या है कि सब में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए कहा गया है समृष्टि करने के लिए कहा गया है तो ये शंका उठाई गई थी कि ऐसी दृष्टि करने वाले दोष वाले दोष भी हैं ये शंका थी ना वो कैसे होते हैं ये दोष बनता उनका अन्य खाने योग्य नहीं होता है वो दोष वाले होते हैं तो इसका समाधान ये आगे खेया था उठाचानवे उन्नीसवी की दोष बनता है ना वे दोषयुक्त नहीं।, नहीं।, नहीं होते हैं कौन जो सब में समर्शी है वे दोष युक्त दोषयुक्त नहीं है उसको बताते हैं उसका तो निर्दोषम कि यद्यपि दोष वाले चांडाल आदि शरीरों में स्वभाक है ना स्वभाक का होता है चंडाल संस्कृत में चंडाला एवं चांडाला प्रज्ञादी क्या सूत्र है प्रज्ञा दिव्य स्वार्थ में अर्थ होता है तो फिर चंडाला एवं चाणाला चोरा एवं चौराह चोरा चौरा दोनों शब्द हैं यद्यपि दोष वाले चाण्डाल आदि शरीरों में चांडाल आदि लगाना यद्यपि दोष वाले चांडाल आदि शरीर होने पर यद्यपि दोष वाले या दोषयुक्त चांडाल आदि शरीर होने पर दोषयुक्त कौन है शरीर की आत्मा शरीर है आदि आदि दोष दोष युक्त है यद्यपि वाले शरीर होने पर मूर्खों मूर्खों के के द्वारा के द्वारा उन दोषों से मतलब शरीर के दोषों से आत्मा दोष वाला जैसा ज्ञात होता है मूर्खों के द्वारा शरीर के दोषों से आत्मा दोष वाला जैसा ज्ञात होता है आत्मा दोष वाला नहीं ज्ञात होता है बल्कि दोष वाला जैसा ज्ञात या दोषयुक्त जैसा ज्ञात होता है कौन ज्ञात होता है दोषयुक्त जैसा आत्मा लग जाएगा यद्यपि दोष वाले चांडाल आदि शरीरों के होने पर मूर्खों के द्वारा शरीर के दोषों से दोष युक्त दोषयुक्त शरीर के दोषों से आत्मा दोष युक्त जैसा ज्ञात होता है शरीर के दोषों से आत्मा दोषयुक्त जैसा ज्ञात होता है तथा फिर भी यद्यपि तो शंका की जाती है ना तथापि इसे बताते हैं तथापि फिर भी तद अस्पृष्ट तो उन चंडाल दे के दोषो चंडाल आदि दे के दोषो से संबंध से रहित है चंडाल आदि दे के दोषो के संबंध से रहित आत्मा है लग जाएगा चंडाल आदि दे के दोषो के सम्बन्ध से रहित कौन है हाँ आत्मा में कोई दोष नहीं है अच्छा निर्दोषम कर रहे दोष वर्जितम ही कर रहे अस्मा क्योंकि वो आत्मा या ब्रह्म कैसा है दोष रहित थे कैसा है, है? वो जो ब्रह्म में दोष रहित थे तो ब्रह्म दृष्टि करने वाले कैसे होंगे दोष रह होंगे वो जो ब्रह्म में दोष रहित थे तो ब्रह्म दृष्टि करने वाले दोष रह पुरु। थी होंगे हाँ क्योंकि दोष रहित ब्रह्म समान है अब ध्यान देना इस तो दोष रहित ब्रह्म समान है सभी शरीरों में एक ही ब्रह्म है सभी शरीरों में एक ही आत्मा है भिन्न भिन्न नहीं है एक ही है अब देखना ना भेद <भिन्नम> कि अपने गुण के भेद से भी आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है अपने गुण के नहीं नहीं है। अपने गुण के के भेद भेद से से भी आत्मा भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न नहीं है, अपने आत्माएं नहीं है ऐसे देखना दो वस्त्र हो कोई रक्त होगा कोई पीठ होगा तो भिन्न होंगे की नहीं हो तो होंगे क्यों एक का गुण रक्त है दूसरे का गुण क्या है पीठ है कोई रक्त वस्त्र होगा कोई आपका अतीत वस्त्र होगा कोई नील वस्त्र होगा तो ये कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे सब क्योंकि अपने गुण के भेद से ये भिन्न दिन भिन्न हो जाएंगे अपने गुण के भेद से भिन्न दिन भिन्न हो जाएंगे येदी आत्मा में कोई गुण हो तो गुण के भेद से आत्मा भिन्न दिन भिन्न हो जाएगी पर जब आत्मा को निर्गुण माना जाता है तो गुणों के भेद से भिन्न भिन्न होगी आत्मा हाँ तो एक ही आत्मा है और वह समय है लगाएंगे की गुणों के भेद से भी भिन्न भिन्न आत्मा नहीं होती है क्योंकि चैतन्य से यहाँ पर यो चेतन्या। चेतना एवं चैतन्य चेतना एवं चैतन्य यहाँ पर जो है स्वार्थ में से देते हैं चेतन को ही यहाँ पर चैतन्य शब्द दिया गया है क्योंकि चैतन्य आत्मा का निर्गुणत्व तो है चैतन्य आत्मा का हाँ आह... चेतन को ही चैतन्य कहा है क्यूँकी चेतन आत्मा का निर्गुणत्व तो है या कही तो क्योंकि चेतन आत्मा निर्गुण है बात लग जाएगी पंक्ति लगेगी कि अपने गुण के भेद से भी भिन्न भी भिन्न आत्माएं नहीं है अपने गुण के भेद से भी भिन्न भिन्न आत्माएं अथवा ऐसा कही तो अपने गुण के भेद से भी आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है क्योंकि चेतन आत्मा का निर्गुणत्व है या चेतन आत्मा निर्गुण है तो उसमें कोई गुण है तो गुण के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होगा तो अब ध्यान देना जो इच्छा सुख दुख ये सब किसके इच्छा सुख दुख आदि जो गुण है तो ये किस में रहते हैं क्यों आत्मा को निर्गुण है बताया गया ना उसमें नहीं रहते हैं तो कहते हैं क्षेत्र में रहते हैं क्षेत्र ध्यान देना दे इंद्री सबको क्या कहते हैं क्षेत्र शरीर भी क्षेत्र है शरीर में रहने वाली इंद्री क्षेत्र है मन क्षेत्र है बुद्धि क्षेत्र है सब क्या है ये क्षेत्र है क्या भगवान इच्छा आदि नाम क्षेत्र धर्मत्व क्षति और भगवान इच्छा आदि का क्षेत्र धर्मत्व कहेंगे या इच्छा आदि को क्षेत्र का धर्म रहेंगे इच्छा आदि किसके धर्म है क्षेत्र के धर्म है तो आत्मा के धर्म हुए तो आत्मा की इच्छा धर्म नहीं हुए या आत्मा की इच्छा भी गुण नहीं हुए तो आत्मा कैसा हो जाएगा हाँ क्या भगवान और भगवान इच्छा आदि का क्षेत्र धर्मत्व तो कहेंगे या और भगवान इच्छा आदि को क्षेत्र का धर्म कहेंगे क्या अनादित त्वात त्वात ही थी? क्या और अनादित निर्गुण इस प्रकार आत्मा को निर्गुण कहेंगे तो ऐसी जोड़ लेना और अनादित्यवाद निर्गुणत्वाद इसके द्वारा क्या कहेंगे निर्गुण कहेंगे अच्छा तो बताइए गुणों के भेद से आत्मा भिन्न हो सकती है क्यों क्योंकि आत्मा ऐसा है मेरे को है अब ज्ञान लेना कि उसमें की उसमें वैसे वैशेषी की दर्शन है ना न्याय और वैशेषी तो विशेष पदार्थ को स्वीकार करने के कारण उनका क्या नाम है वैशेषी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषता समु द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेषता संचम पदार्थ क्या विशेष है तो विशेष को स्वीकार करने के कारण उनका क्या नाम है वैशे उनका नाम है अच्छा वो विशेषम अधिका विशेष को पढ़ता है या विशेष को जानता है उसे क्या कहते हैं वैशे कहते हैं, तो ध्यान देना वैशे के सिद्धांत में नित द्रव्य का भेदक कौन माना जाता है विशेष मित में भेद कराने वाला कौन माना जाता है विशेष है और विशेष के लिए क्या शब्द इसमें अंत्या क्या लिखा है अंत्या लिखा है ना अंत्या विशेष अंत्य भव अंत में होने वाले को अंत्य कहते हैं उसने तर समुदाय में क्या लिखा है विशेष के लिए मित्र नित्य द्रव्योग नित में रहने वाले विशेष होते हैं इतना इतने ही लिखा <स्थार्थ> है और वे अनंत होते हैं परिशिष्ट में क्या किया है इसका लक्षण परिशिष्ट में देखो परिशिष्ट में क्या पहले सब्त तो पदार्थ आते हैं और पदार्थ में आता है द्रव्य नौ द्रव्यो का निरूपण होता है फिर से भी गुणों का अनुरूपण होता है और गुणों का अनुरूपण में रूप स्पर्श संसार दो भेद होते हैं स्मृति और अनुभव अब बुद्धि में ही देखना यही यही आगे गुण नहीं गुण आगे नहीं बढ़ेगा बुद्धि के दो भेद हो गए स्मृति और अनुभव और अनुभव के दो भेद कर दिया यथार्थ और यथार्थ कर दिया यथार्थ अनुभव चार प्रकार के हो गए नहीं? और चार प्रकार के अनुभव को क्या कहेंगे प्रमा अब इनके करण को क्या कहेंगे प्रमाण कहेंगे इनके करण को कहेंगे तो इस प्रकार फिर क्या फिर करण कलेक्शन चलेगा करण का, चले का करण कर चलने लगा हा? और चार प्रकार का अनुभव में फिर क्या आया प्रत्यक्ष अनुभव आया तो फिर प्रत्यक्ष का अनुरूपण हो गया इंद्रिया ज्ञानम प्रत्यक्षम फिर ज्ञाना करण कम ज्ञानम प्रत्यक्ष ऐसा चलेगा फिर प्रत्यक्ष के भेद विकल्पल्पक और भी आ जाएंगे जिन से जिनिकता है अब ये प्रत्यक्ष खंड हो गया अब चार प्रकार के अठारण दूसरा चार अठार अनुमिति तो फिर हनुमान खंड आ गया तीसरा चार अठारोक है उपमिति तो उपमान खंड हो गया और चौथा तो शब्द खंड हो गया है अब जब शब्द खंड हो जाएगा ना तब किसका अनुरूपण होगा बुद्धि का है हाँ और फिर परिशिष्ट में सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार सब आया है ये गुण हो गया ना और इसके बाद फिर क्या आएगा कर्म आएगा कर्म आएगा और सामान्य विशेष भी आएगा तो विशेष को क्या परिशिष्ट में परशले नित्य संबंधा ना अगर समवाए तो परिश्रष्ट में नित्य संबंधा समवाया ऐसा कहा गया है हं? उस पर शिष्ट में क्या गया संग्रह विशेष को तो याद रखनी चाहिए याद किसी को है वो नित्य में नित्यम एक अनुगतम सामान्यम यही है ना नित्यम एकम और एकामगतम सामान्यम इस प्रकार सामान्य को बताया विशेष को किस प्रकार बताया पूरा तथा सक्रिय तक संग्रह लोगों को संग्रह को तो पूरी पूरी याद रहनी चाहिए आपको याद ही नहीं कैसे कम रहेगा इसका प्रती होगा भूल होगा बस इसका होगा याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा नहीं तो कुछ देखिए बात है यहाँ क्या लिखा है अंत्या है ना? अंत में होने वाले को क्या कहते हैं अंत्य तो ये देखें कि विशेष किसमें रहता है नित्य द्रव्य में और विशेष का विशेष क्या होता है व्यावर्तक व्यावर्तक का अर्थ होता है भेद ज्ञान कराने वाला भेदक का क्या होता है अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ घट पट से भिन्न तो तो है घटपट से भिन्न है क्यों घटक होने से घटक तो किसमे है घटपट में है तो घटपट से क्यों भिन्न है घटित होने से घटपट से भिन्न है क्यों घटत होने से तो यहाँ भेद किस हेतु किस से उबे घटत तो यहाँ भेद करने के लिए विशेष मानने की जरूरत तो नहीं है ना? अब ध्यान देना घटपट से भिन्न है घटत होने से एक घट दूसरे घट से भिन्न है कि नहीं हा? सभी घट घट एक होते एक होते तो घट कैसे होते हैं भिन्न घट वैसे होते हैं तो एक घट दूसरे घट से भिन्न है घटित होने से कह सकते तो सभी में है एक घट दूसरे घट से भिन्न है क्यों? तो उसका उत्तर है कारण का भिन्न का समवाही कारण क्या है कपाल घट का समवाही कारण क्या है एक घट जिस कपाल से बनता है दूसरा घट भी उसी कपाल से बनता है क्या तो एक घट दूसरे घट से भिन्न है क्यूँ कारण का भेद होने से तो के भेद से यहाँ पर घट में भेद हो गया और एक पट दूसरे पट से भिन्न है क्यों इस तो दोनों में का, का भेद होने से रक्त पट से शुक्ल भिन्न हो जाएगा क्यों रक्तत्व तो होने से और दोनों पट एक वर्ण के होंगे तो का भेद होने से अच्छा तो भेद हो गया ना अब बताइए पृथ्वी जल से भिन्न है क्यों गंध होने से पृथ्वी में गंध है और जल में गंध पृथ्वी जल से भिन्न है क्यों गंध होने से हो जाएगा ना भेद अब बताइए पृथ्वी का परमाणु जल के परमाणु से भिन्न है क्यों पृथ्वी का परमाणु जल के परमाणु से भिन्न है पृथ्वी का परमाणु जल का परमाणु एक होगा भिन्न होंगे तो क्यों भिन्न होंगे परमाणु का कोई समवाही कारण होता है क्या परमाणु नित्य है नित्य का कोई समवाही कारण होता है और परमाणु निर्मय है तो उसका कोई समवाही कारण होगा तो पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु से नहीं क्यों होने से है कैसे पृथ्वी के परमाणु नहीं पृथ्वी के परमाणु में गंध है जल के परमाणु में गंध नहीं अच्छा अब देखना एक पृथ्वी का पृथ्वी के दूसरे द्वेणु से भिन्न है समवाही कारण परमाणु है अब एक पृथ्वी का परमाणु पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है परमाणु का जो समवाही कारण होगा पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है यहाँ समवाही कारण का भेद कह सकते हैं गंध होने से कह सकते गंध तो दोनों में है तो गंध नहीं होगा और समवाही कारण से भी वेद सिद्ध पृथ्वी का सिद्ध एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है यहाँ पर कोई भेदक दूसरा मिल रहा है तो यहाँ पर क्या माना गया विशेष क्या माना गया है क्यूँ विशेष होने से पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है क्यूँ होने से। जल का एक परमाणु जल के दूसरे परमाणु से भिन्न है क्यों और तेज का एक परमाणु तेज के दूसरे परमाणु से भिन्न है तो विशेष होने से है तो ये विशेष किसको माना गया किसने माना गया परमाणु में परमाणु नित्य द्रव्य है ना कभी क्या बोला नित्य द्रव्य है नित्य द्रव्य में रहने रहते हैं कौन विशेष विशेष कहाँ रहता है अनेक द्रव्यो में भेद तो ऐसे ही सिद्ध हो जाता है अमित द्रव्य में भेद सिद्ध करने के लिए विशेष मानने की आवश्यकता है कहाँ भेद सिद्ध करने के लिए विशेष माना जाएगा मित द्रव्य तो विशेष कहाँ रहता है मित्र द्रव्य कितने परमाणु परमाणु को मिलाकर देखो दि मित द्रव्य कितने अनंत है इसलिए वहां पर क्या लिखा है विशेष अनंत विशेष कितने हैं अनंत जब अनंत हैं इसलिए और तो उसमें रहने वाले विशेष कितने होंगे अनंत होंगे अब ध्यान देना तो ये कहाँ पर जा करके विशेष माना आपने परमाणु में और परमाणु जो है ना परमाणु जैसे देखना श्रेणुक का कारण समवाही कारण क्या होता है द्रेणु और द्रेणुक का समवाई कारण परमाणु परमाणु का कोई समवाही कारण है तो सबके अंतिम में कौन रहता है परमाणु कौन रहता है नित्य द्रव्य परमाणु तो अंत्य भव अंत्य अंत में रहने वाले को क्या कहेंगे अंत्य तो अंत्य कौन तो है विशेष है अंत्य कौन है तभी उसके लिए यहाँ पर क्या शब्द आया है अंत्य नित्य द्रव्य वृत्तो व्यावर्त कहा मित्र वृत्तु व्यावर्त विशेषा नित्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक को विशेष कहते हैं व्यावर्तक करता है भेद ज्ञान कराने वाला भेद ज्ञान भेद ज्ञान कराने वाला कौन है विशेष और किसमें रहता है मित्र द्रव्य में रहता है तो नित्य वृतो व्यावर्त कहा विशेषाह मित द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक को विशेष कहते हैं तो यहाँ पर विशेष मानना पड़ा तो सभी जगह माना गया है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं में आकाश काल्चिक आत्मा और मन यहाँ भी भेद कराने वाला किस चीज कि, किसको माना गया विशेष को माना गया हाँ तो ये ध्यान देंगे तो विशेष मरिया हाँ ये विशेष है हाँ अब देखेंगे तो यहाँ पर आत्मा निर्गुण है तो निर्गुण में गुण रहते नहीं है तो गुण के भेद से आत्मा भिन्न होगा तो कहते हैं गुण के भेद से आत्मा भिन्न नहीं होगा तो विशेष से आत्मा भिन्न भिन्न हो जाए किससे विशेष से भिन्न भिन्न हो आत्मा तो अब ये बताते हैं न अपी अंत्या अंत्य अंत विशेष आत्मनो भेदका अंत विशेष अंत का अर्थ क्या होगा अंतिम में होने वाले अंतिम में होने वाले समझ लेना सबसे अंतिम में मानना पड़ता है अंत में होने अंत्या विशेषा अपी अंत में होने वाले विशेष भी आत्मा के भेदक नहीं है अंत में होने वाले विशेष भी आत्मा के भेदक नहीं है ध्यान देंगे आत्मा निर्गुण है तो जो निर्गुण आत्मा है आत्मा में कोई गुण नहीं, नहीं रहता है कोई धर्म नहीं रहता है तो उस आत्मा में विशेष रहेगा क्या आत्मा में कुछ रहता नहीं है तो आत्मा में विशेष रहेगा क्या कहते हैं कि अंत्या विशेषाफी अंत में होने वाला विशेष भी आत्मा का भेदक अंत में होने वाले विशेष भी आत्मा के भेदक नहीं होते हैं आत्मा निर्गुण है उसमें कुछ नहीं रहता तो विशेष रहेंगे क्या तो यदि कोई कहना चाहे कि शरीर अनेक है ना शरीर कितने हैं अनेक हैं। तो इन शरीरों में विशेष रहते हैं विशेष किसमें रहते हैं तो शरीरों में रहते हैं विशेष और ये विशेष क्या करते हैं शरीर में रहने वाली आत्मा का भेद कराते हैं शरीर में रहते हैं विशेष और ये शरीर में रहने वाली आत्मा का भेद ज्ञान कराते हैं तो उस पर कहते हैं भाष्यकार प्रति शरीर हमसे की प्रत्येक शरीर में विशेष के रहने में प्रमाण संभव नहीं प्रत्येक शरीर में विशेष के होने में प्रमाण संभव नहीं है। मतलब आत्मा में तो, रहे नहीं। तो रहेगा नहीं निर्गुण है उसमें विशेष रहेगा नहीं यदि कहे शरीर में रहे तो प्रत्येक शरीर में विशेष के होने में प्रमाण संभव नहीं है क्योंकि वैशेषिक भी विशेष को किसमें मानते हैं नित्य भी मानते हैं। शरीर नित है क्या तो प्रमाण संभव नहीं है और नित्य आत्मा है लेकिन वो निर्गुण है तो उसमें भी नहीं रहेगा विशेष कि अंत में होने वाले विशेष भी आत्मा के भेदक नहीं होते हैं या आत्मा का भेद कराने वाले नहीं होते हैं और तथा अच्छा क्या हो गया पंक्ति तो लगाएंगे कि अंत में होने वाले विशेष भी आत्मा के भेदक नहीं होते हैं क्योंकि प्रमाणानुपत्त्य पंचमी है ना पंचमी हेतु में होती है क्योंकि प्रत्येक शरीर में उनके होने में कोई प्रमाण नहीं है प्रत्येक शरीर में विशेष के होने में प्रमाण संभव नहीं है अब देखेंगे अकहा इसलिए तो आत्मा जो है ना एक ही है वो कैसा है कोई विषम तो है नहीं अलग अलग गुण होते हैं तो आत्माएं अलग अलग हो जाती विषम हो जाती ऐसा नहीं इसलिए आत्मा एक है सम है अकहा समम ब्रह्म एकमचा इसलिए ब्रह्म में सम है और एक है ब्रह्म सम है और एक है तस्मात इसलिए मतलब ब्रह्म को एक और सम होने से ब्रह्म को एक और सम होने से ब्रह्म में को एक और सम होने से समत्व में स्थित कर तो क्या बताया ब्रह्म को एक और सम होने से तेज ले लेना कि समत्व में स्थित व्यक्ति ब्रह्म में ही स्थित होते हैं तैसे क्या लेंगे समत्व में स्थित व्यक्ति ब्रह्म में ही तेज का प्यार हुआ समस्व में स्थिर व्यक्ति और ब्रह्मणी स्थित का क्या है? है। में ब्रह्म है। है। तो तो द। द। में स्थित होते हैं क्या हुआ? समस्त में स्थिर व्यक्ति ब्रह्मणी स्थित ब्रह्म में स्थित होते हैं अतः इसलिए इस कारण से ब्रह्म है और एक है ब्रह्म समम या एक ब्रह्म सम है और एक है तो तस्मात ब्रह्म को सम होने के कारण समस्त में स्थिर व्यक्ति ब्रह्मणी एवं स्थित ब्रम में ही स्थित होते हैं तस्मात का अर्थ है ब्रह्म स्थित होने के कारण क्या है? ब्रह्म में स्थित होने के कारण कान दोष इस मात्र उनको दोष का भी नहीं करता है उनको दोष का ले भी स्पर्श या दोष का लेस भी उनका उनका स्पर्श नहीं करता है किन जो ब्रह्म स्थित है समत्व में स्थित है उनको कोई दोष नहीं है हाँ उनको कोई भी दोष नहीं है वो सब में ब्रह्म दृष्टि करते हैं तो उसे दूषित हो जाएंगे क्या दूषित नहीं हो जाएंगे जो गौतम स्मृति को लेकर शंका की गई थी उसका समाधान है कि ब्रह्म स्थित है उनको दोष का लेस भी इस पर से नहीं करता है क्यों तो कारण एक कारण और बताते हैं एक तो तस्मात से हो गया ना कारण इस ब्रह्म इस होने के कारण और दूसरा बताते हैं क्योंकि बे आदि संघात बे आदि संघात करके बे इंद्रियों का समुदाय दे क्योंकि, दे क्योंकि दे इंद्री के समुदाय में आत्मदर्शन आत्म के अभिमान का अभाव है क्योंकि दे इंद्री का संघात है ना शरीर क्योंकि दे इंद्री के संघात में आत्मबुद्धि का आत्मबुद्धि के अभिमान का अभाव है आत्मबुद्धि का अभिमान समझना ये ऐसा है ना देह आदि के संघात में आत्म दर्शन का अभिमान ऐसा होता है, है की दे आदि संघात को आत्मा समझ रहा है दे इंद्री के संघात को क्या समझ रहा है आत्मा, आत्मा. अब वो क्या कहता है वो क्या समझ किस प्रकार समझता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ मैं आत्मा को दे, हाँ, दे को ही आत्मा समझता है और क्या बोलता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ ऐसा भी समझ रहा है तो दे आदि के संघात में आत्मबुद्धि का अभिमान है उनको दे आदि के संघात में क्या है आत्मबुद्धि का अभिमान है और यह जो सबने ब्रह्म कर रहा है तो दे आदि के संघात में आत्मबुद्धि का अभिमान है क्या उसको के थक के है लग जाएगा क्योंकि दे आदि के संगात में आत्म बुद्धि का अभिमान नहीं है इसको जो सम, में स्थित है जो समुष्टि कर रहा है तू सूत्र किंतु वह सूत्र कौन समा समाध्यान विषम समय जाता है समासना समय पूजा का सूत्र सूत्र तो तो पूजा विषय तो क्या पूजा पूजा संबंधी विशेषण होने के कारण क्या पूजा संबंधी या पूजा संबंधी विशेषण से युक्त होने के कारण पूजा संबंधी विशेषण से युक्त होने के कारण दे आदि संघात की दे आदि के संघात में आत्मबुद्धि के अभिमान वाले मनुष्य को विषय करने वाला है दे के में आत्मबुद्धि के अभिमान वाले मनुष्य को विषय करने वाला है लग गया अभिमान वाले मनुष्य को विषय करने वाला है मतलब अभिमान वाले मनुष्य से संबंध रखने वाला है कौन ये सूत्र तू तत् सूत्र किंतु वह सूत्र कौन समा समाप्याम विष्रम समय पूजाता या सूत्र पूजा संबंधी विशेषण से होने के कारण पूजा का है इसने? तो पूजा विशेष विशेषण से युक्त अथवा कि के पूजा संबंधी विशेषण से युक्त होने के कारण यादी के संगात में आत्मबुद्धि के अभिमान से युक्त मनुष्य को विषय करने वाला है या ऐसे मनुष्य से संबंध रखने वाला है मतलब जो देहात्म वाले हैं तो उनके लिए वो स्मृति वचन त्रिवृत होता है ठीक है तो वैसे ऐसा भी समझ सकते है की वो दक्षिणा हाँ बस वही समझना जो भ्रष्टकार ने कहा है उसना हिन्दो विस्तार क्या करना कि जो जिनकी जिनकी क्या है देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि के अभिमान वाले जो लोग हैं उनसे संबंध रखने वाला है अच्छा और जो सम्य ब्रम स्वी करने वाला है उसके लिए वह सूत्र नहीं है सीधी बात तो यह है कि जो अधिना देना सम्मान करना दान देना जो पूजा वहाँ ली गयी है है ना वो पूजा तो उन्ही मित्रों की करनी चाहिए और ब्रह्म दृष्टि के लिए उस सब्रम दृष्टि सबसे ऐसी हैं बात करें पूरी बात है पूजा का तो पूजा होता है अब यहाँ ब्रह्म दृष्टि करनी है तो ब्रह्म दृष्टि की जाती है अब देखना ही तर्क है क्योंकि ही पूजा दाना दो क्योंकि पूजा दान आदि कर्मो में अगले किस पर देखेंगे ही पूजा दाना दो क्योंकि पूजा दान आदि कर्मो में जब किसी की पूजा करनी है एक तो ब्रह्म दृष्टि करना है सबको ब्रह्म समझना है एक पूजा करना मतलब किसी को निमंत्रण देकर बुलाना उसका पाठक प्रक्षालन करना पाठक प्रक्षालन करना उसका चरणों तक लेना उसको भोजन कराना माला अर्पित करना ये सब क्या हो गई पूजा करेगी पूजा दान आदो और दान देना उसको क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में ब्रह्मविद्ध यदि ब्रह्मवेदता मिल जाता है ना कोई तो और अच्छा होता है तो अब देखेंगे कि ब्रह्मवेदता और सडंगवित्त तटंग विष का क्या अर्थ है छह अंगों को जानने वाला वेद वे अंग है ना और वेद भी थे चार वेदों को जानने वाला इसी अर्थ है इस प्रकार गुण विशेष सम्बधा कारणम इस प्रकार गुण विशेष का संबंध कारण है किसमें पूजा दान आदि में दोबारा लगाइए यही करते क्योंकि क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में ब्रह्म होना छो को जानने वाला होना चार वेदों को जानने वाला होना इस प्रकार गुण विशेष का संबंध कारण देखा जाता है गुण विशेष का संबंध कारण कारण दृष्टि दिसे पे किसमें देखा जाता है पूजा दान आदि कर्मों में कि वो ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए ये कौन जिसकी पूजा करना है जिसको दान देना है ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए अथवा छह अंगों को जानने वाला होना चाहिए अथवा चार वेदों को जानने वाला होना चाहिए तो पूजा दान आदि कर्मों में इस प्रकार गुण विशेष का संबंध कारण देखा जाता है तो पूजा में तो ऐसा विचार करना पड़ेगा अब जहाँ जो वैना की श्रोत ब्राह्मण को दान देना है वहाँ जो है कुत्ता खाने वाले चंदन को नहीं लिया जाएगा है लेकिन जब आत्मानुसंधान करना है तो क्या है कि सब में ब्रह्म है ठीक है हाँ ये मतलब है तू ब्रह्म है किंतु ब्रह्म में सभी गुण और सभी दोषों के संबंध से रहित है सर्व सब्द गुण दोष दोनों का विशेषण है किन्तु ब्रह्म में सभी गुणों तथा सभी दोष के सम्बन्ध से रहित है इस कारण से ब्रह्मणी स्थित अटाकर्थ इस कारण से किस कारण से कि सभी गुण और सभी दोष के संबंध से रहित्रम सं... ए... क्या सभी गुण और सभी दोष के संबंध से रहते दोबारा लगाना किंतु ब्रह्म सभी गुणों तथा सभी दोष के संबंध से रहित है इस कारण इस कारण समस्त में स्थित इस कारण ऐसा करते इस कारण मतलब सभी गुण और सभी दोषो के संबंध से रहित ब्रह्म को होने के कारण सभी गुण और सभी दोषो से रहित ब्रह्म को होने के कारण है समत्व में स्थित व्यक्ति ब्रह्मणी स्थित ब्रह्म स्थित है इसी युक्तम करते उचित है यह कहना उचित है क्या समा समाप्त इत्यादि कर्मी विषय और समा समाप्त यह गौतम स्मृति कर्मी विषय है या कर्मी से संबंध रखने वाली है कर्मी से संबंध रखने, लगण रखने वाली है तू इदम प्रस्तुतम सर्व कर्म सन्यासी विषय किन्तु यह प्रस्तुत का प्रसंग किन्तु यह प्रसंग सर्व कर्म सन्यासी से विषयक है या संबंध रखने वाला है किंतु यह प्रस्तुत प्रसंग सर्वकर्म संषयक है कहा से कहा तक है? तो सर्वकर्माणी मंसा यहाँ से आरम्भ करके अध्याय की समाप्ति भर लगाना तू इदम प्रस्तुतम सर्वकर्माणी मनसा इति आरभ आ अध्याय परिसम है सर्व कर्म सन्यासी विषय तुम विदम प्रस्तुतम सर्वकर्माणी मनसा यहाँ से आरंभ करके अध्याय कर्म ज़्द्या, ज़्द्या। तो ये कर्म की समाप्ति पर सर्व कर्म सन्यासी के विषय में कहा गया है लोकतम स्मृति को तो कर्मी के लिए कह रहे तो कर्म करने वाले ऐसा विचार करें की उनको दान पूजा उनकी न करें अब देखना यशमात निर्दोषम ब्रह्म क्यों क्योंकि यश्मात निर्दोष और क्योंकि निर्दोष और सम्रम आत्मा है निर्दोष और सम्रम क्या है आत्मा क्योंकि दोष तो और आत्मा है इसलिए देखो नियम प्राप्त है दोष विजय प्राप्त विजय ब्रह्म नीण प्रियम प्राप्त न उद्विजे प्राप्त क्या अपियम स्थिर बुद्धि ब्रह्म ब्रह्मणि ऐसा लगाइए आप ऐसा लगाएंगे इधर देखो इसको इस प्रकार लगा के देखना स्थिर बुद्धि असमुढ़ स्थिर बुद्धि वाला तथा मुँह से रहित असमुधा मोह रहिता स्थिर बुद्धि वाला तथा मुँह से रही रहित प्राप्त को प्राप्त करके हर्षित ना ना हो, हो, वस्तु को को प्राप्त प्राप्त करके करके हर्षित हर्षित या हुआ उसे नहीं होना चाहिए लग गया स्थिर बुद्धि और मोह रहित मनुष्य स्त्री वस्तु को प्राप्त करके हर्षित, कर हर्षित, कर हर्षित, कर हर्षित ना हो और ना उद्विजय प्राप्त क्या अप्रियम क्या अप्रियम प्राप्त न उद्वीक और अपनी वस्तु को प्राप्त करके उद्वीन न हो अपनी वस्तु को प्राप्त करके उद्वीन न हो लग जाएगा फिर ऐसा कर सकते हैं इस में ऐसा कहना कि ऐसे मनुष्य या अथवा ऐसे व्यक्ति ब्रह्मण स्थित ब्रह्मविद ब्रह्म स्थिर ब्रह्मवेदता होती है या ऐसा करने वाले या ऐसा करने वाले ब्रह्म स्थित ब्रह्मवेटता होते हैं हमने कैसे बताया आप दोबारा देखेंगे स्थिर बुद्धि असम्भूढ़ा स्थिर बुद्धि वाले तथा मोह रहित व्यक्ति प्री वस्तु को प्राप्त करके हर्षित न हो तथा अपनी वस्तु को प्राप्त करके उद्घ हो ऐसा करने वाले ब्रह्म में स्थित ब्रह्मविद होते हैं ऐसा लगाया ना अच्छा इस प्रकार भी लगा सकते हैं कैसे दोबारा देखना स्थिर बुद्धि असमुढ़ ब्रम्हण स्थित ब्रम्हवि प्रियम प्राप्त परिस्थित सबको एक साथ ले सकते हैं स्थिर बुद्धि वाले मुंह से रहित ब्रह्म स्थित ब्रमव्यता पी को प्राप्त करके हर्षित न हो तो यहाँ पे न हो ऐसा उनके लिए विधान तो नहीं किया जा सकता है और कह सकते हैं कि वो पी को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते हैं और अपी को प्राप्त करके में नहीं होते हैं और जब विधान करेंगे ना तो ब्रह्मवेता के लिए तो विधान नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने उसको बाद में जोड़ दिया था कि ऐसा करने वाले ब्रह्म स्थित ब्रह्मव्यता होते हैं बाद में जोड़ के लिए फिर तो हर्षित नहीं होते हैं उर्दी में नहीं होते ऐसा करना है, है तो अब लगाएंगे ना ना कुरियाते हर्षे, हर्षे, हर्ष नियम को न हर्षित ना हो हर्ष को प्राप्त ना करें प्रियम कर प्राप्त करके लब्धा इष्ट वस्तु को प्राप्त करके हर्षित ना हो कोई इष्ट वस्तु मिल जाती है खुद क्षमता लोगो को हो जाती है वो होनी चाहिए नहीं न उद्विवेक प्राप्त हो चाहे अक्रियम अप्रियम करके अनिष्टम प्राप्त करके लग्री वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होना चाहिए वस्तु औद्विग हो जाता है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो की तो वस्तु में, कैसी भी वस्तु मिले ना तो हर्षित हो न उद्विग्न हो समझा रहना चाहिए मिले तो न मिले तो एक जैसा अब देखना ठीक अर्थ दे क्योंकि देव मात्र आत्मदर्शी क्योंकि देव मात्र को आत्मा समझने वाले मनुष्य को प्री और अप्री की प्राप्ति हर्ष तथा विषाद को देने वाली होती है हर्ष विषादाने स्थाने अर्थ है हर्ष विषाद को देने वाली होती है प्री प्राप्ति है ना तो प्राप्ति किसे देने वाली होती है हर्ष देने वाली और अप्री वस्तु की प्राप्ति विषाद देने वाली होती है विषाद का है उर्वेद तो किसको दे मात्र आत्मदर्शी नाम दे मात्र को आत्मा समझने वाले मनुष्य को देव मात्र को आत्मा समझने वाले मनुष्य के लिए फ्री और अप्री की प्राप्ति हर्ष तथा है तो देने वाली होती देह की दृष्टि से कोई वस्तुत्म वस्तु तो दृष्टि होता है न केवल आत्मदर्शी न केवल आत्मा को केवल आत्मदर्शी मनुष्य को केवल आत्मदर्शी मनुष्य को नहीं दुबारा लगाएंगे इसको क्योंकि देव मातृ को आत्मा समझने वाले मनुष्य को प्री और अप्री की प्राप्ति हर प्रभावि देने वाली होती है केवल आत्मदृष्टि को नहीं केवल आत्मदृष्टि को जो सब में केवल आत्मा को देखता है केवल मतलब एक जो सब में एक आत्मा को देख रहा है देख रहा है सबसे क्रिया प्री प्राप्ति असंभव क्योंकि उसको क्योंकि उसको प्री और अप्री की प्राप्ति संभव नहीं है उसको प्री और अप्री की प्राप्ति संभव इसका मतलब क्या है वो सबको अपना आत्मा ही समझता है ना किसी को प्री समझता है ना किसी को अप्री समझता है वो तो प्री अप्री समझते ही नहीं किसी वो सब बराबर ही है उसके लिए कि ना केवल आत्मदर्शिना केवल आत्मदर्शी को नहीं क्योंकि स्पष्ट से लेना केवल आत्मदर्शिना क्योंकि केवल आत्मदर्शी को प्री और अप्री की प्राप्ति संभव नहीं है तो वो सबको क्या समझता है आत्मा सबको एक जैसा समझ रहा है तो ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है एक जैसा ही है आप सोचते हैं ये वस्तु वस्तु अच्छी है उसके लिए ये वस्तु बुरी, एक बुरी है ये वस्तु उसको इष्ट है या अनिष्ट है आप ऐसा विचार कर सकते हैं वो ऐसा विचार नहीं करता है क्या? और क्या और बताते हैं सर्वभूतेषु आत्मा एका आ समान निर्दोष आ सर्वभूतु आत्मा सभी प्राणियों में रहने वाला आत्मा एक है सम है और दोष नहीं है सभी प्राणियों में रहने वाला आत्मा एक है कम है और दोष रहित इस इस है स्थिर इस इस बुद्धि यहाँ स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि यहा इस, इस प्रकार स्थिर बुद्धि है जिसकी उसे क्या कहते हैं स्थिर बुद्धि गौबरी समाज स्थिर करते निर्व चिकित्सा निर्व चिकित्सा करते संशय रहित है इस प्रकार संशय रिव्धि जिसकी है उसे क्या कहेंगे स्थिर बुद्धि मतलब संशय रहित बुद्धि ऐसा निश्चय है की सभी में एक ही परमात्मा है वो सम है और दूसरे ही है तो स्थिर बुद्धि करके क्या हो गया यहाँ पर संसरहित बुद्धि वाला क्या, गया? वाला。आ... आग क्या? आग हो गया संसरहित बुद्धि वाला आ क्या असमूढ़ मोह वर्जिता असमूढ़ा का क्या अर्थ है सम्मोह मतलब मुह से रहित क्या अर्थ हो गया मुँह से रहित जो स्थिर बुद्धि वाला और मोह से रहित होता स्थिर बुद्धि क्या असमूढ़ा रहित होता है अब देखना कहा है ना तो ब्रह्मी स्थित ब्रह्मविद ब्रह्म स्थित ब्रह्मवेदता इसका त्याग किया है अकर्मकृत कर्म को न करने वाला अर्थात सभी कर्मो का त्याग करने वाला सभी कर्मो को त्याग करने वाला अच्छा अब देखेंगे किम क्या ब्रह्मणी स्थित है क्या ब्रह्मणीता और, और ब्रह्म स्थित पुरुष कैसा मनुष्य कैसा है तो उसको श्लोक उस से बताते हैं सत्तात्मात्म सुखम क्या ब्रह्म योग सुखम अक्षम अश्नुखे से असक्त आत्मा विंगति आत्मनि असक्त आत्मा इसका अर्थ होगा बाह्य विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला कल भाष बता देंगे शब्दार्थ देख लेना वह स्पर्शेश आसक्ति रहित अंताकरण वाला वाह विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला अंताकरण वाला मनुष्य ये आ तुम जिस सुख को प्राप्त करता है आ आत्मविश्चित जिस जिस जी, सुख को प्राप्त करता है ठीक है कल करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण मदाय पूर्णिष्य